नि सचिव भोल प्रभुवशि कऊब बिलंब के काम करूँ से तु तर कटू सुनौ भानुकूल के सुजामवंत करी जोड़ि कहा के नाथ नाम तब से सुनर चरि भव सागर करनी नाथ ना घु जल भितर सिक दीबारा ससूनि पुण्य कह पवन कुमारा प्रभु कताप बड़ बनल खरी कदम पयन दीवार बरी सुनारी जलधारा सुना हरि बहोरी भरऊ दिन खारा सुनयत उकृत पवन सुतिके कर से कति रघुपति तनहेरी आई रामवंत बोले दो भाई नलनी सबकथा सुनाई राम प्रताप सुमेरी तो मन माही करु से तु प्रयास कछना बोल तो लिये कपिन कर ब हो रे सकल सुनऊ मौरी राम चरण पंकज उक भालु कवि करू धा बहू मर कट बिक बूठा हा नु बेटपिन के जूठा सुन कपि भालू चले करूहा रघुवीरक साप समूहा na rodi na rova na rova pi wacang ra kiri padha hi nahi le uthai asu nandi va na rova hi nahi le नल रचंत से तु बना बना रामचंद्र कीुमानी वैषण बचन सुन राम सिंधु वतन सन मान समुद्र ने जो कुछ कहा उधर सुन्दरकांड में भगवान राम ने समुद्र के बैठकर करके उसका आह्वान किया क्या उनको सहायता करे रास्ता दे जब नहीं दिया तो धनस्मार चढ़ाया तो कारण समुद्र भगवान राम के पास सामने आया और फिर भगवान राम की ही उससे जब वार्ता हुई तो उसने उपाय बताया कि समुद्र को की मर्यादा की रक्षा अच्छा करने के लिए आप ऐसा करें कि पुल बनवा दे आप सूख जाना हमारा ठीक नहीं है तो पुल बनाने के लिए जो उसने राय की और यदि उसी ने बताया जो नलनी लाख के सेना में है जो पुल बना देंगे तो उसी का स्मान दुला करके कहते हैं कि सुन दे वचन सुनवाम समुद्र की बात सुनकर के बनाया गया समुद्र के ऊपर सचेव बोली प्रभु कह मंत्रियों को बुला करके भगवान ने मंत्रियों से ऐसे बोला अब ये सब भगवान के मंत्री हो गए सब हनुमान जी हैं और ज्ञान हैं है ये और सब यदि राजा सुप्री है लेकिन भगवान के लिए सब मंत्री हैं तब उनकी मंत्रणा करते हैं उनसे राय हैं सब करते हैं मंत्री मैंने जिससे की राय ली जाए वही मंत्री मंत्री ऐसा नहीं कि कोई उन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए तो कोई कॉल किया हो कि हमें मंत्री की आवश्यकता है <coughs> तो फिर लोगों ने अप्लीकेशन की हो और फिर भगवान राम ने फिर हो या आप हमारे मंत्री हो गए <coughs> और फिर उसने सब लोगों को कहा हो तो कि देखो तो चौथा तो हमारे मंत्री हो उन तो लोगों ने कहा हां से आपके मंत्री हैं ऐसे सब कुछ नहीं भगवान जिससे कि राय पूछते हैं उससे मंत्री हैं जिससे चर्चा करते राय पूछ ली तो मंत्रणा करने वाले राय मशरा पूछना जो दूसरे की बुद्धि ने क्या बात है उसकी जान अपना निर्णय कर लिया तो हो गई मंत्रणा तो मंत्रणा ऐसे प्राय लोग तो अपने किया करते हैं अपने मोहल्ले में गांव में घर में एक दूसरे से पूछ करते रहते हैं तो ये मंत्रणा कार्य कहलाता का है और पूछ करके ही करना चाहिए अन्य लोगों से मंत्रणा लेकर के कार्य करना चाहिए ये गोस्वामी जी रामचौद मानस के द्वारा लोगों को बताते हैं कि मने सामान कोई राजे ही हो तभी मंत्री होते हैं ऐसा बात नहीं है किसी किसी की माइंड स्विश की होता है बारे हम कहा मंत्री साहब कौन हम राजा हैं जो हमारे मंत्री होंगे हम तो साधारण आदमी हैं कहाँ मंत्री कहाँ राजा वो तो मंत्री होते हैं उनके जो राजा होते हैं ऐसी बात नहीं है हर किसी व्यक्ति को आस पास जो व्यक्ति हैं अपने जो निकट के लोग हों जिनसे किराय मशुरा मिल सकती है पूछना चाहिए उनसे बात सुन करके क्या करना चाहिए क्या उचित है क्या अनुचित है तो दूसरे लोग राय देंगे और उसके ऊपर विचार कर बहुत बातें अपनी बुद्धि में नहीं आती दूसरे लोगों की बुद्धि में आ जाती है तो उनकी बात को पूछ लेते हैं कभी तो जैसा वो बताते हैं अपना भी उसमें कैद करके कभी तो कर लेते हैं यही तरीका इस प्रकार से है तो भगवान राम ने जो है उनको बुलाया जाम माना को और तो भाई क्या बात है बोली सचेव बोली बुला करके प्रभु सह उनसे भगवान ने कहा अब विलम्ब के ही काम तरफ उसके हेतु तरह कथक कहा कि अब तो भाई बनना चाहिए और सला पाठ सौ मीटर चलनी चाहिए अब विलम्ब के ही काम माने अब देर क्यों से हो रही है अब विलम्ब की क्या जरूरत है ऐसे भगवान ने उनसे पूछा अब यहाँ सचिव है इसलिए पूछते हैं उनसे की अब विलम्ब के ही काम बताइए भाई आप लोग की अब देर हो रही है फुल बनने में अब तो बनना चाहिए हमारी राह से तो ये लोग मंत्री लोग हैं तो अपनी राय भी हैं ये मंत्री लोग जाम मान क्या राय देते हैं उनकी बात देखो तो कहते हैं कि सनो खान पुल केश जाम मवन का तरफ जरूरी है जाम ने सबसे पहले हाथ जोड़ करके भगवान के इस प्रकार को कहा ये बात बराबर याद रखनी चाहिए जब कथा चलती है भगवान नाम परप्रम परमात्मा जी है और ये सब जितने तीन के समय बानर और धान सेना है ये सब देवता है वही सली धान के होती है जानबान जो जा है ब्रह्मा जी है ये ब्रह्मा जी जो वो हो भगवान से परम परमात्मा शुरू बाल राम ने जो कार है उनसे क्या कहते हैं कि समय वो धान कुल के सूर्यवंश की पताका माने आपके समान सो सूर्यवंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए और सभी धर्मपरायण हुए और बड़े बड़े कार्य उन लोगों ने किए लेकिन आपके समान कोई नहीं हुआ आप तो सुख उस वंश के जो है पताका के समान सर्वश्रेष्ठ है पताका जो सबसे ऊपर होती है वैसे आप सब सूर्यवंश में भी सर्वोत्तम है एक तो वैसे ही सूर्यवंश बड़ा उज्ज्वल वंश में कहीं कोई दुराचारी भ्रष्टाचारी कोई हुआ ही कोई बहु कोई, कोई जिसमें क्या अगर के, के मार्ग को तय रखे ही नहीं ऐसा उज्जवल वंश हुआ और फिर उसने भी भगवान परम परमात्मा पर उन्होंने उतार लिया बाकी कहता नहीं तो कहते हैं कि आप सूर्य वंश के केतु तो पताचा के समान है आपके लिए ये पुल की बात क्या है कहते ये पुल कौन बड़ी भारी बात है नाथ नाम तब सेतु आपका नाम सबसे बड़ा सबसे बड़ा पुल तो आपका नाम ही है कहते नर नर चल सागर तरह ही भौसागर से भी जिस नाम नाम रूपी खेत के ऊपर चलकर के समुद्र से भौसागर से, से, से भी लोग पार हो जाते हैं तो भौसागर तो समुद्र से जो संसारी समुद्र है ये माना ये जगत का जो समुद्र है पानी वाला समुद्र उसकी अपेक्षा ये भावसागर को पार करना ज्यादा कहें और ये ज्यादा बड़ा भी है भावसागर ज्यादा बड़ा है और ये पानी वाला समुद्र उतना बड़ा नहीं है पानी वाला समुद्र को तो पार करने के लिए लोग बात अपनी नावे, नावे बना लेते हैं लकड़ी के बना दी ठमठा करके नाव बना दी जहाज बना दिया और उससे अपने तैरते रहते हैं पार हो जाते हैं उसको पार करना करना कोई तो खास बात नहीं है बहुत बड़ी चीज भी नहीं है असल में ये जो संसार सागर है जो जीव ने अपने आप ही अपने कर्मानुसार अपनी कामनाओं और अज्ञान और राज विषाद के काम रच रखा है सबसे भयंकर तो ये समुद्र इस समुद्र से कोई व्यक्ति बिना परमात्मा की कृपा से अपना कोई चाहे व्यक्ति कर्म संसार का से पार हो जाए तो उसकी कोई नाव काम नहीं करती उसकी कोई है उसकी युक्ति कोई व्यक्ति की काम नहीं करती इससे पार होने के लिए इस समुद्र से पार होना बहुत मुश्किल है तो ये भरोतागर कहलाता है क्योंकि के माने संसार जो जीव ने अपने बंधन के लिए अपने कर्म बंधन को बना रखा है ये सबसे ज्यादा भयंकर समुद्र है तो कहते हैं कि इतना समुद्र ये भव से भी पार हुआ जा सकता है आपके नाम की केवल बल से तो फिर ये समुद्र की जो तो बात ही क्या तो ये साधारण समुद्र इसको तो पार करना और पुल बनाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो साधारण से हो ही जाएगा एक बात तो ये दूसरी ये गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं कि अब प्रसंग आ रहा है समुद्र के सेतु बनने का तो अध्यात्म का प्रतीक ये सेतु किस बात का प्रतीक है बस ऐसी तुलसी आदमी बताते हैं जैसे यहाँ है अब ये दूसरे आदमी कहते हैं कि आप देखो सेतु की रचना होगी तो आप सेतु जो है ये भाव का पार करने के लिए नाम रूपी सेतु है ये है उसी का ये प्रतीक है ऐसा नहीं बोलते तो उसमें काफी आत्मकता नहीं रह जाती काफी तीव्र रक्षा अच्छा करने है इसलिए काव्य के धर्म की रक्षा अच्छा करने के लिए बताने का तरीका यही बस ये धनघोर जाम मन बता हैं की देखिये नाक नाम तब से सेतु तो आपका नाम है और ये समुद्र क्या है जिसको कि हम लोगों सबको पार करना है ये भव सागर है जैसे भौसागर पार जैसे समुद्र पार करके पुल बना करके समुद्र पार होगा इसी प्रकार संसार सागर के पार होने के लिए आपका नाम सेतु है वो तो सदै है हमेशा ही बना बनाया संयुगों में सभी काल में ये सेतु है बस उससे पार हो उस सकते हैं कहते हैं ये लघु जलत इस तरह से अब देखो तुलना होगी दोनों की इतना ही है तो संसार सागर और ये दूसरा सागर ये जो समुद्र वाला सागर है ये पानी वाला समुद्र इन दोनों की तुलना करो तो कौन बड़ा समुद्र है कौन ज्यादा भैंकर है तो कहते यह लघु जलत ये तो ऐसा ही पानी पानी वाला समुद्र तो यह ऐसा ही चरा था लघु था इसको जलद तरक रहा इसको पार करने में कितनी देर लगती है ये कौन कठिन काम इसको पार करना तो मैंने इससे भयंकरता जो है संसार कागर की भयंकरता पता लगे हम ये इसके संसार कागर एक विचित्र विचित्री है कि ना समझ व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति समुद्र संसार में अपने को में डूब रहे हैं और दुखी है क्लेश है लेकिन उनको पता नहीं की हमारी क्या दशा हो रही कहाँ क्या हो रहा है इसलिए उसकी भयंकर भयंकर और तो बड़ी सूक्ष्म है अब जहां इसके संसार के संसार कागर के पानी वाले समुद्र से तुलना की गई वहां पर संत लोग कहते हैं कि देखो जैसे समुद्र में मगर मच्छ बड़े बड़े जीव जंतु शर्फ इत्यादि समुद्र में होते हैं ऐसे ही इस जो जीव जिस संसार का ग्रह पड़ा हुआ है उसमें भी यह प्राग देश ईर्षा छल छाखंड त्यादी ये सब भयंकर जल जंतु के समान है जैसे कोई पानी में बिना चाह के बिना नाव के पानी में समुद्र में कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो पानी में नीचे जाएगा ऊपर आएगा और नाक में मुँह में कान में सब जगह तो पानी भरेगा तो व्याकुल होगा प्रकार के जीव भी संसार सागर में पड़ा व्याकुल होता रहता है से त्यादी होते रहते हैं नाना प्रकार है। है की आपत्तियां आती रहती हैं यही व्यक्ति के लिए है संसार सागर की व्याकुलता है अब जैसे संसार सागर से पार होना अगर है तो जैसे नाव चाहिए जहाज चाहिए पुल चाहिए ऐसे करके संसार सागर के पार होने के लिए हमारे वेघ साक्ष है वो पुल के समान है अन्य कहीं आएगा तो सबक सात वेद है, है वो पुल कहलाते हैं शुभ सेतु पालक राम तुम जगदी समाया जानती ऐसी कहते हैं श्रुप सेतु पालक श्रुति जो है सेतु उसकी आप रक्षा अच्छा करने वाले तो ही वो सेतु है पुल है जिनसे की वृत्य उनका सहारा लेकर के संसार का से प्राप्त हो सकता है और वेदों का सार वो, वों वों जो ओम ओम जो का नाम है ओंकार वो उसका वेद का सार है तो के सारे से कोई समुद्र पार हो सकता है तो सार रूपी जो ओंकार परमात्मा का नाम है उसके द्वारा लोग संसार का अगर से पार हो सकते हैं और जो ओंकार है वही भगवान राम नाम राम और ओंकार को मिल इसलिए है इसलिए तो भगवान का नाम लेकर के समुद्र से पार होना राम नाम को का हो चाहे ओंकार और चाहे वेद का ये सब भगवान समुद्र से संसार का आदर पार होने के लिए मार्ग है जो व्यक्ति संसार का से पार हो गया उसके लिए संसारी नहीं रह गया और न जगत रह गया और न समुद्र रह गया समुद्र के पार होने की कोई समस्या उसके लिए नहीं है जब तक व्यक्ति संसार सागर के पार नहीं हुआ उसके लिए संसाही जो पानी वाला समुद्र है उसको पार करना आना जाना उसके लिए समस्या हो सकती है लेकिन जो संसार सागर से पार है उनके लिए समुद्र कुछ नहीं अश्वुनि अश्व सुनिपुनि कहे पवन कुमारा ऐसा सुनकर के हनुमान जी को लगा कि हनुमान ने बहुत बात कही जरूर और भगवान भी महिमा में मुझे बोली और जो पुल बनने जा रहा है उसका प्रतीक भी बता दिया लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई संतोष नहीं हुआ हनुमान जी को अब क्या बात रहेगी कहने के लिए आगे दिखाते हैं एक बात देखेंगे मुख्य रूप से आप हनुमान जी हैं जी को बता रहे आप देखो ब्रह्मा ने भगवान की वंदना एक प्रकार से की और जो कुछ कहा तो उनकी बुद्धि किस प्रकार की है और शंकर जी की बुद्धि के प्रकार की है वो क्या विचार करते हैं तो उसी प्रकार तुलसीदास तो जी इतनी बात सभी लोगों लोग कहते हैं तो उनको ध्यान में रखकर कौन पर्सनैलिटी कैसी है और किसने किस प्रकार की बुद्धि विचार आ सकती है कितना बड़ा चमत्कार देखो तो तुलसीदास तो जी की महिमा अपनी तुलसीदास तो जी जानते हैं कि जमान बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे हनुमान जी तो बोलेंगे, बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे भगवान तो राम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे सीता जी बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे वर्त बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे रामा बोलेगा तो कैसे बोले अब देखो दे भले बोले जितने पात्र हैं तो उसी रात जी हर पात्र के पीछे हो जाते हैं और घुस वो जैसा बोलता वैसे बोलने लगते है ये क्षमता देखो वैसे तो हर व्यक्ति अपनी पसंदी के हिसाब से बोलेगा जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में घुसा हुआ है और उसी ने तादात्म किए है तो केवल वैसे ही बोलेगा वैसे ही करेगा जैसा उसका व्यक्तित्व है लेकिन जो अपने व्यक्तित्व की सीमाओं से पार कर गया है और सारे जगत के साथ जिसने तादात कर लिया है वो तो हर पात्री में घुस जाएगा उसी प्रकार से बोलने लगेगा करने लगेगा ये सर्वात्म भाव की महिमा तुलसी जी को सर्वात्म भाव प्राप्त हुआ है वो इसी बात सब पात्रों में निश्चित होकर के जैसा पात्र जो वैसे ही भूलते और उसमें कोई गलती नहीं होने पाती मैंने तुलसीदास जो पात्र होगा उसकी जो वासनाएं संस्कार प्रकृति है उसको छोड़ तो करके बस उसी तो के संसार बोलते हैं ये तुलसीदास की महिमा को देखते हैं तो आप कहते हैं कि ऐसे असन पुनिक पवन कुमारा ऐसे सुन करके उसके साथ पवन कुमार हनुमान जी क्या कहते हैं की पर्व प्रताप बड़वा नल भारी हे भगवान आपका प्रताप बड़वा से भी भारी माने उससे भी ज्यादा बढ़व समुद्र का जो आदमी है उसे बढ़वा नहीं कहते हैं तो वो समुद्र को, को तप्त करती रहती है भूल के भीतर जो आग है वो समुद्र को के पानी को गर्म करती रहती है तो उससे बर्बाद नहीं कहते हैं और भगवान कहते हैं आपका प्रताप तो बर्बाद से भी ज्यादा उससे भी ज्यादा तेजस्वी प्रभावशाली रही तो आपके प्रताप ने क्या किया ये तो ये समुद्र जो पानी का ये योग की पहले पयोजन था उसको सुख लिया पहले समुद्र वे था आपके प्रकाश के कारण सुख गया फिर क्या हुआ जल जलधारा फिर आपके शत्रु हुए उनकी स्त्री हुई वो भद्रोई जब वो भद्रोई तो, भद तो रोते रोते, रोते उनके आंसू की धारा बनी, ऐसा तो तक नहीं करो की उनके आंसू क्या नहीं आंसूओं की धारा बही नदियां बहती और वो बह करके क्या हुआ भरे बहु नहीं भरेल तो ही खा रहा समुद्र तो भर गया अब उस समुद्र खारी क्या हो गया अब तू कहते हैं हनुमान जी के देखो इसका प्रमाण यह है कि समुद्र खड़ा है कि नहीं खड़ा है, है तो आंसू खारे होते हैं या नहीं खड़े होते हैं। खड़े होते तो समुद्र क्यों खड़ा हो जाए मानो क्यों खड़ा हो जाए ये साखरी उतनी की लंकात में है और रो रो करके उन्होंने आंसू बहा बहा करके ये समुद्र को ऐसा बनाया पानी भरा इसमें इसलिए ये खारी कहते है। तो हैं कि ये तो सुन अति उक्त पवन सुरी अब जो कहिए उक्ति कहते तो ये, ये हनुमान जी ने अति बट दी अलंकार तो इसके माने उस समय हनुमान जी जो कविता बोल रहे और कविता में असहयोग अलंकार है तो उस असहयोग अलंकार को हनुमान जी ने बोला तो उसको सुना तो और बांधवों ने भी सुना ये हनुमान जी तो बड़ी सुंदर कविता कर देते हैं असहयोग अलंकार भी हो जाता है तो ऐसे करके लोगों बधवों ने बड़ी प्रशंसा कनुमान जी की अब असहयोग अलंकार में झूठ बोला जाता है तो बात मालूम होने के लिए अक्षयोग अलंकार पुराने क्या बात तो थोड़ी है झूठ पढ़ा चढ़ा करके लंबी बात करके उसे बोला जाता है अब असहयोग के अलंकार में सच नहीं बोला सच बोले तो उसमें अलंकार ही तो वो तो खिलाफी हो जाए फ्लैट कखन हो जाए एकदम से इसलिए जब कंटा होती है तो उसमें झूठ बोलना पड़ता है पढ़ा चढ़ा करके बात छोड़नी पड़ती है जो है वो हनुमान भी नहीं कहा लेकिन यद्यपि यह सुख भी है लेकिन वेदांत भी अपना सिद्धांत है अद्भुत सिद्धांत उसमें कोई कितना भी झूठ बोले तो सच हो जाता है वेदांत सिद्धांत बड़ा भी सच है अगर कोई कह रहे सारा संसार है ही कहा तो सच दिखाई दे रहा है संसार ही सब दिखाई रहा है आप तो कहे ही है तो कहो हालांकि झूठ है कि संसार नहीं है लेकिन वेदांत में यही परम शब्द है तो जैसी कोई वस्तु नहीं परमात्मा ही सर्वट रहे हनुमान जी कैसे समुद्र है जिसके ऊपर पुल बांधा गया, वो तो भगवान के के प्रताप से जैसे बलबानव हो तैसे तो तो तो भगवान के प्रताप में समुद्र तो है स्वभाग सोन जिसके ऊपर पुल बांधा जाए चाहिए पानी आनी चाहिए अरे ये तो मैं ने हूँ जो आस पास बहे है तो उसका पानी यानी भर गया है बाकी समुद्र मंत्र यहाँ कुछ नहीं पर सूख चुका से सिद्धांत के तो माने ये है ये जगत होते हैं संसार जहाँ परमात्मा है वहाँ पर न कहीं जगत है और न कहीं संसार है ये तो जहाँ जीव है और अज्ञान है वही जीवों के लिए जगत भी है और जीवों के लिए संसार भी है अन्यथा न जगत जगह संसार परम परमात्मा माया रहित उसके लिए तो वो एक अंकटी वस्तु है उसके अतिरिक्त ना कहीं दूसरा कोई परमात्मा क्षेत्र तो तो कहीं दूसरा कोई परमात्मा है ना कोई ईश्वर है और ना उसके उसके लिए कोई माया भी नहीं है और माया का कोई कार्य भी उसके लिए नहीं है उसकी तुलना अपने आप इस प्रकार समझ दो जैसे शिक्षित अवस्था है जब हम होते हैं तो हम अपने आत्मा स्वरूप में होते हैं तो हमारे अहंकार हमारा जो है अपने ही आत्मभाव में क्लीन हो गया वो समय हम अपने परमात्म भाव में होते हैं ब्रह्म भाव में होते हैं सुच समय जब हम ब्रह्म भाव में होते हैं तो द्वैत समाप्त हो गया अद्वैत हो गया इसके माने उस समय सपने में हम क्या अनुभव करते हैं वेदांतर अपने आदरते हैं उस तो समय कोई जगत है कोई जगत नहीं कोई संसार है कोई बंधन है कोई समस्या है कुछ नहीं जैसा सशस्त्र में कुछ नहीं है अद्वैत स्थिति है समझने के लिए उदाहरण के लिए समझने किसी प्रकार के परमात्मा भाव पहुंचने पर वहां कहीं सही नहीं न संसार है न समुद्र है न कहीं कुछ है। <laughs> ये भाव जो वो हो हनुमान जी जो वो हो शंकर शंकर जी पहले बता सकते हैं कि शंकर जी ने या हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं और शंकर जी वेदांत के आचार्य इसलिए हनुमान जी के मुख्य जो बात किसनी वेदांत की बात इस प्रकार कि में समुद्र मुद्र कुछ है ही अब इतनी बात हुई कि जो व्यक्ति अज्ञान में है वो तो सुभाष उत्कर्म करते हैं और शुभ कर्म करें चाहे अशुभ कर्म करें व्यक्ति संसार सागर में पड़ता है और शुभ दुख भोगता है उनके ऐसे व्यक्तियों के लिए संसार में पड़े हुए सुख दुःख रहे हैं उनके सामने समस्या आती है संसार से हम कैसे हो तो जब उनके सामने समस्या आई तब तक समस्या ये हुई कि तो भाई वेद साधक का अध्ययन उपज तो भगवान का भक्ति भगवान का ज्ञान प्राप्त करो एक प्रति संसार से पार हो जब संसार सागर से पार हो गए जो लोग जिनको तो परमात्मा का ज्ञान हुआ अगर उनसे पूछो कि संसार क्या है ये परमात्मा भाव से है तो वो कहते हैं कि संसार कहाँ है जगत कहाँ है कहीं तो कुछ है ही नहीं और तो की बात कहो मीरा जैसे भगवान की भक्ति जो की वो भी कहती है कि जब अभी तक जब तक हम भगवान कृष्ण के साथ दौड़ बैठी जा रही थी तब तक बीच में संसार सागर पड़ता है, लेकिन अब भगवान के निकट पहुँच करके उनके शरण में पहुंच करके पीछे वो के अगर हम दे तो वहां दिखाई देता संसार नाम की कोई वस्तु नहीं